औतर्ण का अच्छा चलो तो पहले शब्द देख लो ये अग्नि पहले औतरण का देख ना नीचे पुनः अभी अग्निशब्दवाक्यं भगवत स्वापेक्षितप इह अच्छा। स्वेक्ष अपने अपनी अभी, अपने अभिष्ट की प्राप्ति कराइए अपने अभिष्ट की स्व अपेक्षित स्वशब्द का क्या होता है आत्मा आत्मी है ना हाँ तो मतलब हुआ अपने आत्मी समझ लेना कि अपने से संबंध रखने वाले अपने अभिष्ट अपेक्षित है ना अपने अप, अपने अपेक्षित की प्राप्ति कराइए हाँ अपने अभीष्ट की प्राप्ति कराइए इति यह बात है। पुनागन में पहले कर ले बात फिर भी यह पुनागन में पहले करना पुनः अपने अभीष्ट की प्राप्ति कराइए यह बात शब्द के वाच्य भगवान से कही जाती है दोबारा देखना पुनः स्वापेक्षतम प्राप्त पुनः अपने अभीष्ट की प्राप्ति कराइए अपने अविष्ट की अपने अविष्ट की प्राप्ति कराइए कर अग्नि शब्द के वाच्य भगवान से कही जाती है आह क्रिया का कर्म कौन है भगवंत और भगवान क्या है अग्नि शब्द के वाच्य है ठीक है हाँ, और क्या और जो है ना कौन सी बात कही जाती है कि अपने अविष्ट की प्राप्ति कराइए रिजंत का रूप बना है और नहीं होता तो फिर प्राप्त ही हो जाता प्राप्त का ऐसा तो अग्नि ने सुपा रहा है है इसका अर्थ क्या होगा कि हे की परमात्मा अथवा ऊर्द गति की प्राप्ति कराने वाले परमात्मन विश्वान वश्वानी का क्या अर्थ है सर्वाणी और वायुनानी का अर्थ कि आप सभी उपायों को जानने वाले हैं सभी उपायों को जानने वाले हैं जुबराणम का अर्थ हो क्या होगा अपनी प्राप्ति के प्रतिबंधक एना का क्या है पाप युद्ध अस्मतराणम एना अपनी प्राप्ति के प्रतिबंधक पाप को अस्मत हमसे अलग कर दो अपनी प्राप्ति के प्रतिबंधक पापों को हमसे अलग कर दीजिए फिर राय का हो जाएगा अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए असमान हमको सुकथा नए सुंदर अर्धारी मार्ग से देख लीजिए अपनी प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्ति सबसे बड़ी धन है ना किसकी प्राप्ति अपनी बोलो भगवान की हे भगवान आप अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए परमात्मन आप अपनी प्राप्ति रूप धन, धन, धन के, लिए। के लिए सुपथा नए सुंदर से ले अचिराधी अन्वय कैसा करेंगे क्रम से अग्नि विश्व वयुनानी विद्वान विद्वान सिद्धेव दिया था देव नहीं नीचे को तो पहले दिया था ना देव जुहुराण जुहुराणम एना असमन और राय असमान सुकथा नया ते भूय न मुक्ति पिधे मां शरीर परमात्मन आप संपूर्ण उपायों को जानने वाले हैं विश्वाण वर्गानी विद्वान विश्वानिक सर्वाणी वर्गानिक उपायनि वेद करते जाना जानने वाले हैं असमत हमारी प्राप्ति के प्रतिबंधक एनर क्या है? आपको असमत हमसे अलग कर दो देव हे परमात्मन आप हमको असमान हमको राय करते कि देव मतलब हे परमात्मन राय करते अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए असमान हमको सुपथा न सुंदर रचदारी मार्ग से ले चलिए आपको भूष्ठान बारंबार नमस्कार वचन कहते हैं हम बारम्बार आपको नमस्कार करते हैं ये ये अब देखिए यहाँ पर में आएंगे ये है ऊपर तो आगे जो है उद्धृत अग्नि ने सुपथा रहा है असमान विस्मान जो भगवान विद्वान योगे न मुक्तिम विधेम थी अग्नि अर्थ हो गया अग्नि शरीर परमात्मन कैसे अर्थ हो गया क्योंकि ध्यान देना शरीरम ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण कहता है आएगा तो अंतरयामी ब्राह्मण अग्नि को क्या कहता है परमात्मा का और सब शरीर वाचक शब्द किसको कहेगा शरीर इसलिए अग्नि ही हो जाएगा अग्नि शरीर परमात्मा तो ये तो अपर्योसान वृत्ति से बोध कराया ना अग्नि शब्द परमात्मा का अपरुषान वृत्ति से बोध कराया और देखेंगे आगे साक्षात अभी अविरोधन जमिनी आचार्य कहते हैं अग्नि आदि शब्दों को साक्षात साक्षात परमात्मा का बोधक होने पर भी साक्षात अभी साक्षात परमात्मा का बोधक होने पर भी अभिरोधक कोई विरोध नहीं है ऐसा नियम है ऐसा नियम, नियम है अच्छा लग जाएगा तो यस अग्नि शरीर में ऐसा अंतरयामी ब्राह्मण इसलिए हो गया और ऐसा नियम है या ऐसी रीति है ठीक है अभी तो अब ये, ये दोबारा लगाना तो साक्षात परमात्मा का बोधक मानने में कोई विरोध नहीं है तो साक्षात परमात्मा का कैसे बोधक है तो जैविनी की मत से ही कहा जाता है अग्र नयन आदि गुणयुक्त अग्र नयन का अग्र का क्या है उर्ध गति का थे प्राप्ति ऊर्द की प्राप्ति कराना रूप गुण से युक्त क्या अग्रपति कराना रूप गुण से युक्त ऐसा तो जब ऐसा होगा ना तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा कि साक्षात हो जाएगा इस पक्ष में तो ये हुआ जो लगा है वह करना यहाँ करना अंतर्यामी ब्राह्मण के बाद में अथवा साक्षातम जयमिनी ऐसा नियम है तो क्या अर्थ हो जाएगा अग्न आदि गुण से तो पहले अर्थ था अग्निशरी रख दूसरी बार क्या अर्थ हो जाएगा हाँ तो नये कर रहे प्रवर्ते प्रवर्ते को समझाएंगे यहाँ पर सुपथा का क्या अर्थ है सोभनेन मार्गेण है अभी अर्चिराधीना मार्गेण अर्थ अब थोड़ी देर बाद करेंगे सोभनेन का तो हो सकता है अर्चिराधीना पर अभी नहीं बाद में करेंगे सोभनेन सुपथा करते। तो अब यहाँ पर सोभनेन मार्गेण अर्थ हो गया ना सुपथा पथाकर्थ है मार्गेण सुकर्थ है शोभन मार्गेण कर उन कैसे किया है और शोभन किया है प्रश्न स्पर्श रहीन मतलब तो निषेध के इस पर से रहित उपाय निषेध के पर से रही, रही वाक्य अलंकार में ये सुपथा गया। अब है। अब विद्या राय राय ना, तो राय करती कर दिया धनाय ठीक है तो धनाये और अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए ऐसा अभी अर्थ नहीं कर रहे हैं वेदांत वे करते है कि देखिये जो ब्रह्म विद्या में लगा हुआ है ना तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति के लिए साधना करनी है ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में लगना है, तो उसके शरीर रह भी रहना चाहिए ना तो शरीर भी धारण होना चाहिए तो विद्या संरक्षण विद्या के लिए शरीर का संरक्षण है, विद्या के लिए शरीर की आरक्षण तथा त्वत अर्चना आदि अनुगुणाएं तथा आपकी आराधना आदि के अनुकूलधन के लिए आराधना आदि के लिए अनुकूल धन के लिए या आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए कुछ धन धन्य से ही भगवान की आराधना होती है ना तो आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए आदि से लेना है क्या अतिथि सिवा है ना अतिथि कैसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित अविंद्रा तिथि कभी भी कोई आ जाए तो भगवान का ही स्वरूप है कैसा मानते है जिसकी तिथि कुछ न हो आने की अब अब वो ध्यान देना तो क्या विद्या के लिए शरीर रक्षण के अनुकूल विद्या के लिए क्या चाहिए शरीर विद्या के लिए क्या चाहिए शरीर विद्या के लिए शरीर रखा शरीर होगा शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी विद्या के लिए शरीर रक्षण होना चाहिए तभी तो विद्या की निष्पत्ति कर पाएगा विद्या के लिए शरीर रक्षण तथा आपके आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए अनुकूल धन के लिए धन के लिए फिर क्या करना है सुपाथा निषेध के स्पर्श से रहित उपाय से निषेध के स्पर्श से रहित उपाय ध्यान देना कि अब देखिए यदि कोई ऐसा धंधा करे ना व्यक्ति जिसमें बेईमानी करनी पड़े झूठ बोलना पड़े छल कपट करना पड़े सब पूरा पूरा निषेध हो गया ना है ना मतलब क्या है कि थोड़ा भी झूठ बोल दिया कमाने में झूठ बोल दिया कपट कर दिया कर चोरी कर लिया और शोषण कर दिया घिनस्थ लोगों का तो ये सब क्या हो जाएगा निषेध का स्पर्श हो जाएगा ना तो कहते निषेध के स्पर्श से रहित उपाय से मतलब क्या हुआ निषेध के लेस से भी रही ऐसा उपाय होना चाहिए धन अर्जन का जिसमें बिल्कुल ना हो के लेस से रही नए प्रवर्ते चलाइए लग दोबारा लगाना लगा राय सुपता नए विद्या के लिए शरीर रक्षण तथा आपकी आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए निषेध के लेश से से उपाय मतलब ले निषेध के लेश से से रहित रहित उपाय उपाय में में मतलब है के लेरित कीजिए किसके लिए नहीं नहीं तो हाँ ऐसा लगाओ विद्या के लिए शरीर रक्षण तथा आपकी आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए या धन प्राप्ति के लिए निषेध के लेश से ले उपाय से चलाइए उस उपाय ऐसी या उस उपाय से प्रेरित कीजिए मतलब ये तात्पर्य कि उस उपाय में लगाइए उस उपाय में लगाइए अब ऐसा क्यों अर्ज किया वेदम सिख स्वामी ने देखो जो व्यक्ति खाता है ना उसका बहुत असर पड़ता है मन बुद्धि पर छंदों के उपनिषद में आया है आदशु सत्य शुद्ध ध्रुआ स्मृति नाम लंबे सर्वग्रंथी नाम भी विक्रमोक्षती है अंतकरण की शुद्धि होती है आचार्य शंकर यहाँ करते हैं आहर से सभी इंद्रियों का जो है ना विषय लेते हैं सभी इंद्रियों के विषय कैसे होना चाहिए शुद्ध निःशुद्ध विषय का सेवन नहीं करना चाहिए तो रामानुज स्वामी क्या करते हैं केवल भोजन ही यश हैं केवल भोजन ही यश हैं तो आहार की शुद्धि होने से क्या होता है अंताग्रहण की शुद्धि होती है आहार और की होने पर धुआ स्मृति होती है जो भक्ति योग होता है ना वो कब होता है आहार की होने हो पर और जब धुआ स्मृति हो जाए तो सब ग्रंथी नाम की प्रमोखा ये जो क्या होता है अविद्या वासना रागत वेद रूप सभी ग्रंथियों का नाप हो जाता है ध्रुआ स्मृति मतलब साक्षात्कार साक्षात्कार आत्मी का भगवत भक्ति तो आहार की शुद्धि होने से क्या होती है दुआ स्मृति होती है और दुआ स्मृति होने पर क्या होता है सभी ग्रंथियों की का नाक होता है तो अब यही जो है ना तो के मूल में क्या गया आहार आ गया तो आहार कैसा होना चाहिए स्वामी शंकरानंद जी कहते थे भजन ना होने का मुख्य कारण आहार की अशुद्धि है भोजन शुद्धि नहीं है वो तो आश्रम के अंदर कहते थे स्वामी जी कहते आश्रम तो इसीलिए स्वामी ने ये सब ऐसा किया है यहाँ पर अब देखना एक द्रमिडाचार्य का आचार्य हुए हैं रामानुस्वामी से पहले के तो शास्त्रों में जैसा विधान है तो उन्होंने उसको सूत्रबद्ध लिख दिया है तो अब देखना अन्य जो खाते हैं ना अन्न कैसा होना चाहिए जाति आश्रय और निमित्त इन तीन दोषो से रहित होना चाहिए जाति आश्रय और निमित्त तो जाति दोष देखना जैसे की लहसुन प्याज मांस मछली ये सब अन्य कैसा है जाति दोष से युक्त है ऐसा मतलब हाँ? तो अच्छी जाती का अन्नी नहीं है कौन लहसुन प्याज है ये सब है जा, ये जाति दोस्त से युक्त ये नहीं खाना चाहिए गाजर है ये सब है तो ये जाति दोस्त हो गया मांस वगैरह सब ये जाती दोष हो गया और आश्रय दोस्त देखना जो अन्य खाने को बीत है ना जैसे दूध है और रोटी है चावल है सात्विक अंध जो बीहत है तो वो आश्रय दोष से रहित होना चाहिए यदि देने वाला व्यक्ति कोई पापी है चोर है टैक्स की चोरी करता है सरकार की कर्मचारियों का शोषण करता है वेमान है छल कपट करता है तो उसका सात्विक दिया हुआ वस्तु भी कैसा है, ही है। नहीं। तो जाति आश्रय संक्षिप्त में हम बता रहे हैं और निमित्त दोष निमित्त दोष जैसे की जाति दोष मतलब जाति दोष नहीं है आश्रय दोष नहीं बना के भोजन रखा और उसमें कोई केस कित जाए हाँ के बहुत तो अपवित्र माना गया है शरीर में लगा हुआ किया है पवित्र है और गिर गया तो अपवित्र है उससे बहुत संस्कार क्षेत्र होते हैं बहुत संत तो कहते हैं वो खाना ही नहीं चाहिए गिर गया तो एक साधना भी खत्म हो जाती है विजय के शुक्र सामने बहुत मना करते हैं उस दिन भोजन उस दिन करो अब ये सनातन धर्म में भी ऐसी मर्यादा है बौद्धों के आंखें सोनक पवित्र मानते हैं अब ये हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का कहीं कहीं बाल रखा हुआ है हजरत बल मस्जिद है श्रीनगर में पाओं का बाल रखा हुआ है सनातन धर्म में अपवित्र माने जाते हैं ये शरीर तो में नहीं दोस्त में पता नहीं चलता है और मधुकरी में बहुत ज्यादा साधना करना चाहिए हाँ वो उसमें पता नहीं चलता है जाति आश्रय और निमित्त इन तीन दोषो से रही थे अन्य हो और वो क्या है कि शुद्ध भाव से बनाया जाए शुद्ध भाव से मतलब भगवत स्मरण करते हुए बनाया जाना चाहिए तभी बहुत सारे आश्रमों में गृहस्थी लोगों को रसोई में प्रवेश नहीं होता है तो भगवान बनाते हैं क्यों तो भगवान के नाम स्मरण करते हैं पवित्र भाव से भगवत स्मरण करते हुए बनाना चाहिए भोजन को तो ऐसा जब भोजन बनाया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और जब भगवान उसको स्वीकार करते हैं तब वो प्रसाद होता है तब क्या है तब वो प्रसाद की निर्माता होती नहीं भगवान स्वीकार करेंगे नहीं ये सम्मान और ये जो है ने जो है ना आजकल चर्बी शुरबी मिली जा रही तो मिठाइयाँ लगाई जा रही है भगवान स्वीकार कर सकते हैं क्या तो प्रसाद के नाम पर क्यों माना उसको तो? प्रसाद तो तब होगा जब भगवान स्वीकार करते हो अच्छा तो ये सब ये स्वामी जी कहते थे कि ऐसा अन्न होना चाहिए स्वामी जी बताए पहले हमीरपुर में रहते थे स्वामी शंकरानंद महाराज हमारे गुरुदेव तो वहाँ उनका चार पांच साल रहते थे रहे किसी गांव के बाहर रहते थे तो उन्हें गांव का एक आदमी जो है रोज उनको आटा दाल देता था तो वो बताते थे कि केवल राम रस और रंग बदल हल्दी और नमक ही डालते थे और कुछ मसाला नहीं डालते थे ऐसा कई साल वो इसी तरह खाते रहे, रोटी डाल एक बार कुछ बनाई नहीं अब कहीं इतनी अनुभूति होती थी इतनी अनुभूति होती थी ऐसा साधना मन लगता था हृदय बिल्कुल गदगद बढ़ा देता था भाव से बहुत भयन में मन लगा बहुत अधिक अनुभव हुए ठाकुर जी के उनको अब बोलते नहीं थे यदि कभी कुछ मुंह से निकल जाए तो सौ प्रतिशत सही हो जाता था स्वामी जी बताते थे अब क्या था किसानों के खेत कटने का समय आ गया किसान बोले महाराज अब ये हर रोज तो नहीं पाएंगे पहले तो हाथ से काटते थे ना अभी तो मशीने आ गई है हाथ से काटते समय तो कई कई नहीं लगता था हमको तो अच्छी तरह याद है खेत कटने पर भी ना वो खलिहान समझते हैं जहाँ इकट्ठा करके रखते हैं हमको अच्छी तरह याद है एक एक डेढ़ डेढ़ महीने अन्न निकालने में लगता था काटने के बाद भी रखते थे जबकि दो दो चार चार बैल लगाएंगे आदमी रखे लगेंगे तब तो इतना हम बहुत मेहनत करनी पड़ती जब तुम तो लोग एक दिन काट करते हैं तो मैंने देखा होगा सभी तो स्वामी जी बताए किसानों ने मना कर दिया वो बोले कि हम इकट्ठे पंद्रह दिन का एक महीने रखेंगे आपको अभी स्वामी जी बोले हम चले जाएंगे यहाँ पे हमें नहीं रहना नहीं, कर को तो हम नहीं करते साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए हम संग्रह नहीं करते हैं आप करो कि तुम हम ऐसे चले जाएंगे नहीं रहेंगे तो सब इकट्ठा होकर आए बोले महाराज ऐसा है जिसका पास में पड़ेगा वही आसू समाधान हो गया। तो जी बताते थे, इतना अनुभव होता था अन्न की शुद्धि से बोले यहाँ आए तो मानो इसलिए तो आश्रम के अनुभव स्वामी जी गड़कानी करते रहे गड़कान नहीं कुछ नहीं शुद्धि इसमें गरीब का अन्न का भूत महीना है गुरु नानक के बताई देते है प्रसंगानुसार गुरु नानक का नाम सुना है बहुत बड़े महात्मा थे साक्षात् महात्मा थे जनक केवार जनक के अवतार भी मे गए राजन के तो वो करते थे उनकी वेशभूजा ऐसी हिंदू एक मुसलमान है और हिंदू भी उनके शिष्य थे मुसलमान भी थे सब उनके अनुयायी थे दोनों उनको साक्षात रहते थे भजन खूब करते थे सिद्ध पुरुष थे तो एक मार्ग से जा रहे थे उनके साथ में शिष्य ऋण भी थे तो एक सेठ ने उनको निमंत्रण दिया नगर सेठ ने बहुत धनी था बोले महाराजों एक बिल्कुल मजदूर था बिल्कुल गरीब आदमी आपको हमारे उसका भी निमंत्रण स्वीकार कर दिया एक ही दिन दो दो का निमंत्रण और सबसे पहले कहाँ गए सेठ के यहाँ गए वो बहुत बड़ी हवेली थी उसकी और उसने सोने की थाली में बर्तन में सब पैसा करके छप्पन भूख बनाकर सब रखा और ये गए तो वो बोले कि बढ़िया बढ़िया भोजन है महाराज जी आपके लिए पाइये खूब स्वागत सत्कार किया ये बोले बच्चा ज्यादा टाइम नहीं है बस एक पूरी हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए तेरा वो तो आश्चर्य में पड़ गया बोले। नहीं। मेरे को टाइम नहीं है ज्यादा एक पूरी उसका केवल लिया वहाँ चल दिया और चेलों को सब अच्छी नहीं लगी बढ़िया खीर मालपुआ बना था रसगुल्ला रसमलाई बोले गुरु तो जी का क्या हो गया वहाँ गए बोले क्या बनाया है तूने बोले महाराज चना की सब्जी चना की सब्जी समझते हैं चना की पत्ती हरी हरी तोड़ते हैं चना की सब्जी और बाजरे की रोटी बाजरे की रोटी बनाई थी ऐसा बाजरा भी बेचारा दिन भर मजदूरी किया था दिहाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी करने से जो तो बाजरा मिला था वो हिलाकर घर में तीस पैसे उसकी औरत ने बनाया खिलाओ बैठ गए खाने खूब खाए चेलों को लगा कि इनका दिमाग हो गया खराब इतना तो भोजन गुरु जी कभी करते नहीं आज बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हैं और बेचारे गरीब को बचेगा कि नहीं बच्चे ये भी नहीं सोच रहे है खाते चले जा रहे हैं और वहाँ सब छोड़ आ गए और जब भोजन कर लिए, फिर फेंक दिया अपना कमंडल भर दो इसमें सामने <laughs> <laughs> वो आराम से चल लिए, बोले आज बहुत बढ़िया भोजन हुआ अच्छे लोगों को बहुत बुरा लग गया इनका दिमाग बुढ़ापा में बुद्धि तोड़ेंगी खराब बोल गई है कि वो अच्छा अच्छा माल खाना चाहिए और ये इस यहाँ नहीं खाना चाहिए तो एक पूड़ी लेके चिल और यहाँ खूब खा रहे वो पा दे लिए ये नहीं सोचे बचेगा ही नहीं बचेगा उसको तो संग मन में संदेह हो गया सिस्तों का रहा नहीं गया बोल दिया उन्होंने तो उन्होंने कहा गुरु नानक ने पूरी निकालो निकाले बोले इसको निचोड़ो खून निकल गया और सिर्फ बाजरे की रोटी निचोड़ो बोले इसमें दूध निकल गया सबने देखा अरे वो जो है ना वो धनी आदमी का जो है वो अन्न है वो सब कितना शोषण करते हैं जो अधीनस्थ कर्मचारियों का और कितना झूठ बोल करके और ब्याज पे पैसा दे करके ब्याज पे पैसा देते ना गरीबों को कैसा निश्चित तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं ये भजन करोगे तो क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा पाप का अन्न है उसका रोटी दूध ऐसा खाओगे तुमको भगवान मिल तो अन्न की बहुत बड़ी महिमा है स्वामी जी कहा करते थे यदि भगवान को पाना हो तो हर शुद्धि पर ध्यान देना स्वामी जी कहा करते थे हम लोग पालन नहीं कर पाते हम स्वामी जी से स्पष्ट कहते थे हर पर ध्यान देना यदि भजन करना है तो नहीं तो कुछ नहीं होगा स्वामी जी का यही बड़ा दोष है आज के युग में कभी कई में संन्यास लेना मना है साधु बनना मना है पहले हम सोचते थे क्यों मना है हमको खूब समझ में आ गया कि अन्न सही नहीं मिलेगा हमको खूब समझ में आ चुका है इस बात अच्छा तो अब इसीलिए वेदांत सिख स्वामी जो बोलते हैं ना मना है हाँ मना है फिर कहीं विधान भी कर दिया दोनों बातें आ हैं दूसरे युगो में विधान है या मना भी है विधान भी है तो फिर ये बोल दिया जब तक व्यवस्था ठीक ठीक रहे तब तक जब तक अपने अपने स्वधर्म के अनुसार लोग वाणाश्रम व्यवस्था स्वधर्म तो का पालन कर रहे हैं अग्निहोत्र चल रहा है तब तक लेना चाहिए इस दूसरी स्मृति में कह भी दिया एक स्मृति में मना कर दिया तो इसीलिए मना कर दिया है अभी देखो यहाँ पर तो ये कहते हैं विद्या के लिए क्या करना पड़ेगा शरीर रक्षण और क्या करनी पड़ेगी भगवान की आराधना भगवत आराधना भी तो करनी पड़ेगी तो आराधना भी जो है सही ढंग से होनी चाहिए ये नहीं कि जैसे तैसे बेईमानी के ढंग से भगवान खुश हो जाएंगे भगवान नाराज हो जाएंगे अरे कैसे निश्चित तरीके से मान से पूजा करो भगवान खुश हो जाएंगे और तो बेईमानी के पैसे अगर बत्ती भी जलाओगे तो भगवान खुश नहीं होते बहुत सोच के चलना चाहिए कि विद्या के लिए शरीर रक्षण तथा आपकी आराधना आदि के अनुकूल धन के लिए निषेध के से रहित उपाय से से चलाइए चलाइए उस उस उपाय उपाय मतलब में लगाइए हमको ये मतलब है हाँ इसकी बड़ी महिमा है तभी क्या होगा जो ब्राह्मण है ना उसके लिए क्या होगा याजन अध्यापन याजन और अध्याद। अध्याद। अध्यापन से जो मिले दक्षिणा में इसको अपना करे और ये जो थोड़ा है कि आजकल लोग नौकरी करते हैं और पूरी ड्यूटी नहीं करते हैं वेतन ले रहे हैं वो भी तो, तो पाप है लोग सत्संग में जाते हैं मेडिकल का लगा देते हैं सत्संग में चले वो तो भी पाप है जब आप वो कर पैसा ले रहे हो तो पूरी ड्यूटी करो उसको या जन मतलब यज्ञाजी कराना जिसके अपने जिसके लिए जो है मतलब जो भी काम करो ईमानदारी से करो ये मतलब है अथवा अर्थ प्रकरण अनुगुण अथवा अर्थ अर्थ के प्रकरण के अनुसार विषय के प्रकरण के अनुसार क्या कहेंगे विषय के प्रकरण के अनुसार फिर वही अर्थ कर दिया भगवान क्या के सिख स्वामी अर्थ करेंगे कि अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए से ले ऐसा भी एक अर्थ कर दिया ठीक है तो अब उस पक्ष में यह राय करते क्या था धन के लिए धन दें के लिए धन की प्राप्ति के लिए तो परमात्मा धन है इसके लिए बताते किस्मृति का वचन है धन क्या है अतस्कर कर ग्राह्यम अराजक वसंव आदायाद विभागा धनम आर्ष अतस्कर तस्कर कहते सूरों को हुँ? तो अतस्कर कर ग्राह्यम अब देखना यहाँ पर कि वो तस्कर के द्वारा ग्रहण करने योग्य ना हो बहुत ज्यादा होगा तो तस्कर आप छीन लेंगे ऐसा या तो ऐसा लगा लो आप यहाँ पर हाँ ठीक है तस्कर के द्वारा ग्राय ना हो और किस और ये फिर कर ग्राह्य में ना कि कर रूप से ये कर रूप से ग्राय ना हो कर समझते हैं टेक्स पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कर देने का अधिकारी है उसको कर देना चाहिए उसको क्या करना चाहिए कर अदा करना चाहिए वो कर नहीं दे करके आपको दन कर दिया उतना पैसा तो वो फिर क्या है कि कर रूप से ग्राय वो कर रूप से ग्राया था ना सरकार के द्वारा शासक के द्वारा कर रूप से ग्राया था तो लेकिन आपने उसको ले लिया नहीं जितना कर है उतना पूरा व्यापारी बताता नहीं है पूरा बताता नहीं है ट्रस्ट को दो तो छूट को मिलती है वो आपको दान देगा पचास हजार का और दो लाख उठाएगा वहाँ पर दो लाख जाएगा ना दो लाख आया उस पर दिखाना पड़ेगा लोग करते नहीं था बहुत लोग करते हैं ऐसा, है ना? और फिर वो बहुत ज्यादा तस्कर रूप से ग्राय न हो वो पूरा ईमानदारी की बात आपको कभी नहीं बता सकता व्यापारी तो क्या मतलब हुआ कि तस्कर के द्वारा ग्राय न हो अधिक धन होगा तस्कर ग्रहण करेंगे ना और सरकार के द्वारा कर रूप से ग्राय ना हो ज्यादा धन वाले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है मतलब तस्कर के द्वारा ग्राए ना हो आपको किसी ने अधिक दे दिया ये आपके मन या आपके पास अधिक धन है चाहे अपनी कमाई का ही अधिक क्यों ना हो तो चोर ले लेंगे ले ना तो उसको धन नहीं माना गया पात्र बहुत कम है तो चोर नहीं लेते हैं चलिए तो तस्कर के द्वारा गरीबों का लेना चाहिए ये तो मतलब नहीं तो अपना जो कमाया हुआ है वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए ईमानदारी हाँ। अपना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए तो मतलब अपने भी ज्यादा हो गया तो तस्कर ग्राय हो गया वो तस्कर ले सकते हैं उसको अपना कमाया भी अधिक नहीं होना चाहिए तो ये क्या मतलब सरकार के द्वारा कर रूप से ग्राय ना हो ग्राहकर ध्यान देना यहाँ तस्कर कर ग्राहिया में आ है ना हाँ, तो उसका दोनों के साथ है तस्कर के द्वारा ग्राय हो अधिक होने से तस्कर लेता है और सरकार या शासन के द्वारा कर रूप से ग्राह ना हो और अराजक वसूव की किसी धनी व्यक्ति के अधीन ना हो मतलब तो धनी व्यक्ति की संपत्ति ना हो राजा की संपत्ति ना हो राजा के अधीन ना हो राजा क्या है कि देखो राजा लोग ले, लेते हैं ना तो वो वो जो बड़े आदमी है आज के राजा तो धनी लोग हो गए ना ये दूसरे को सता धन इकट्ठा करते हैं जैसे मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है राजान राजा जो है तेज कारण कर लेता है नहीं खाना चाहिए राजा राजागन राजा मतलब यही शासक वर्ग है, जो बड़ा है नहीं खाना चाहिए। कारण कर लेता है ये जरूर कुछ पाप कर बैठते है तो वो राजा के अधीन राजा के अधीन न हो व्यक्ति का ना हो आद आयाद करते जो पैतृक संपत्ति से प्राप्त न हो पैतृक संपत्ति से प्राप्त न हो हाँ तो आ रहम और आ विभागाध्यम और विभाजन के योग्य हो लोग विभाजन करते हैं ना इतनी कोई बड़ा लड़का बोलेगा इतना दे दो छोटा बोलेगा इतना दे दो भाई बोले इतना दे दो तो ऐसे स्थिर धन का अर्जन करो ऐसा स्थिर धन को उन्हें दुबारा देखो दोबारा देखो ये जो परमात्म रूप धन है वो तस्कर के दो हह है, है।, है और वो कर रूप से कोई ले सकता है तो तस्कर कर ग्रह कौन सा धन हुआ परमात्म रूप धन और आज राजा को प्रसंग राजा की अधीन न हो कौन परमात्वरूप धन और आद करते है पैतृक संपत्ति से प्राप्त न हो कह परमात्मरूप धन और आप विभागा कि विभाजन के योग न हो कोई इसमें हिस्सा बाट कर पाएगा हाँ कोई अपने संबंधी भी नहीं बोल पायेंगे हम कोई आधा दे दो न दे दो है? तो ये मतलब क्या है किसका ये परमात्मरूप धन का तो आज की वो क्या था पैतृक संपत्ति से प्राप्त ना हो वो तो साधना करके जो परमात्व धन प्राप्त होगा ना वो बात लेंगे साधना करके और आप विभाग कर दे, विभाग के योग ना हो ऐसे सुस्थिर धन को कौन है परमात्वरूप धन को आर्जय आग उपर गए अर्जय की सम्यक अर्जित कीजिए सम्यक अर्जित कीजिए की ऐसा है अनंतमत में ये एक बार आ चुका था ना अनंत सम्पत में मतलब है तो कि परमात्मा परमात्मा को क्या बोला था धन बोला था तो इत्यादि सूक्तम इत्यादि वचनों में कहा गया अलौकिक धन यहां भी विवक्षित है अलौकिक धन यहां तो ये पक्षांतर में ऐसा वेदांतिक स्वामी अर्थ करते हैं है न की हमको अपनी हे देव हे आराध्य परमात्मन आप अपनी प्राप्ति रूप धन के लिए मुझे अचिराजी मार्ग से है साधक के लिए है ना वो भी साधक के लिए ठीक है उसके लिए वो तो इस कितना कमाना कितना पड़ेगा वो तो ज्यादा सिंह की सुनाई तो तो नहीं समझ लेना एक मंत्र एक ही मंत्र प्रकरण आदि के द्वारा तक अनुगुणम प्रकरण आदि के द्वारा करते हैं कि प्रकरण के अनुकूल एक ही मंत्र प्रकरण आदि पे विशिष्ट उन, उन अर्थों को कहता है ऐसा सम्यक न्याय वेदता मानते हैं कल करेंगे है ना ओम पूर्ण पूर्णमिल कल प्रयास करेंगे कोई ईमानदार आदमी हो